महाभारत आदि पर्व त्री, त्रीन शधिक शतम अध्यायः द्रोण का द्रो से तिरस्कृत हो हर्चिनापुर में आना राजकुमारों से उनकी भेंट उनकी गुल्ली और अंगूठी को कुएं से निकालना एवं भीष्म का उन्हें अपने यहाँ पूर्वक रखना वै सम्पावाच तथो द्रुपद भारद्वाज प्रतापवान अब्रवीत पार्थिव राजन सखाए विध्यमा वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय प्रतापी द्रोण राजा द्रुपद के यहाँ जाकर उनसे इस प्रकार बोले राजन तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा मित्र द्रोण यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ भुक्त संख्या स प्रेते पूर्व जनेश्वर भारद्द्वाजे न पांचालो नामचो मित्र द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहे जाने पर पांचाल नरेश के पांचाल देश के नरेश ध्रुप उनके इस बात को सह न सके सक्रोधाम जिह ऐश्वर्यम अदसंपन्नो द्रोणम राजा ब्रभे क्रोध और अमर्ष से उनकी भावें टेढ़ी हो गई आँखों में लाली छा गई धन और ऐश्वर्य के मध से उन्मत्त होकर वे राजा द्रोण से यो बोले द्रुपद्वाचन अकृतय तव प्रज्ञा ब्रह्माति प्रसभा सखाते हृथि द्रुपद ने कहा ब्रह्मण तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य अपरिपक्व है तुम्हारी जब बुद्धि यथार्थ नहीं है तभी तो तुम पूर्वक मुझसे कह रहे हो कि राजन मैं तुम्हारा सखा हूँ नहीं राग्या एवं भूत क्वचेन सख्यम भवती न्युत ओ मूढ़ बड़े बड़े राजाओं की तुम्हा, तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं होती सौहृदान्य पिजर्यते काले न पिजिरत सौहृदम पूर्व सामर्थ्य बंधन समय के अनुसार मनुष्य जो जो बूढ़ा होता है त्यों ही त्यों उसकी मैत्री भी छीण होती चली जाती है पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी उस समय मैं और तुम दोनों समान शक्तिशाली थे न सक्षम अजरम लोके हृदय क्षति कश्यचे कालो हेनम विहरते क्रोधो वैनम हर त्युत लोक में किसी भी मनुष्य के हृदय में मैत्री अमिठ होकर नहीं रहती समय एक मित्र को दूसरे से विलख कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है मेम जीर्णम उपासख्यम भगतपाक थे आशीषम द्विजय श्रेष्ठ इस प्रकार छीन होने वाले मैत्री का भरोसा न करो हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे इस भाव को हृदय से निकाल दो द्विश्रेष्ठ तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी न दरिद्रो वसुमतो न विद्वान विदुष सखा न सूरच सखा क्ली सखी पूर्व कि सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का मूर्ख विद्वान का और कायर सूर्यवीर का सखा नहीं हो सकता अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो यो रेव समित समम श्रुतम ते विवाह सख्यम च न तो पुष्ट विपुष्ट जिनका धन समान है जिनकी विद्या एक सी है उन्ही में विवाह और मैत्री का बंधन हो सकता है शिष्ट पुष्ट और दुर्बल में धनवान और निर्धन में कभी मित्रता नहीं हो सकती ना नोत्रियोत्रिय नथि रथिन सखाम ना राजा पार्शि पूर्व जो श्रोत्री नहीं है वह श्रोत वेदवेत्ता का मित्र नहीं हो सकता जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता फिर तुम पुरानी मित्रता का क्यों स्मरण करते हो वह सम्पाणा नैव दुपदे नुक्तस्तु भारद्वाज प्रतापवान्हूर्त चिंति तु मनुना भी परे मनसा पांचालं निश्चित जगाम पांचा प्रतिबुदिमान जगा मुख्याभ वसंपाजी कहते हैं जन्मे राजा द्रुपद के जो कहने पर प्रतापी द्रोण क्रोध से जल उठे और दो घड़ी तक गहरी चिंता में डूबे रहे वे बुद्धिमान तो थे ही पांचाल नरेश से बदला लेने के विषय में मन ही मन कुछ निश्चय करके कौरों की राजधानी हस्तिनापुर नगर में चले गए स नागपुरमागम्य गौतम से निवेश ने भारद्वाजो वसन तछन्नम हस्तिनापुर में पहुंचकर द्विश्रेष्ठ द्रोण गौतम गोत्री कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे तत्स्य तनुज पार्थान कृपस्यान प्रभु अस्त्रहाणी शिक्षया माबु्यंत चम जना वहाँ उनके पुत्र शक्तिशाली अश्वस्थामा कृपाचार्य के बाद पांडवों को स्वयं ही अस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे किंतु लोग उन्हें पहचान न सके एवं सूढ़ात्मा कंचित काल मुस कुथ निष्क्रम्य समेता गज सा हुया क्रीड़न वीरा पर्यचर पैसा बेटा तेम वही क्रीडताम तदाम इस प्रकार द्रोण ने वहाँ अपने आप को छिपाए रखकर कुछ काल तक निवास किया तदनंतर एक दिन कौरव पांडव सभी वीर कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मिलकर वहाँ गुल्ली डंडा खेलने लगे उस समय तो खेल में लगे हुए उन कुमारों की वह गुल्ली कुएं में गिर पड़ी ततस्ते यनमतिष्ठन्टा मुद्दर तुमादृता न चे प्रत्यपत कर्मवीटोपलब तब वे सब गुल्ले को निकालने के लिए बड़ी तत्परता के साथ प्रयत्न में लग गए परंतु उसे प्राप्त करने का कोई भी उपाय उनके ध्यान में नहीं आया तथ्योन्यम अवेक्षंत वृड़या वनतान तस् योगिता भवन इस कारण लज्जा से नतमस्तक होकर वे एक दूसरे की ओर देखने लगे गुल्ली निकालने का कोई उपाय न मिलने के कारण वे अत्यंत उत्कंठित हो गए ते पश्यन ब्राह्मण श्याम आपन्नम पलित कृत्यवंतम अधूर स्थम अग्निहोत्र इसी समय उन्होंने एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को थोड़ी ही दूर पर बैठे देखा जो अग्निहोत्र करके किसी प्रयोजन से वहाँ रुके हुए थे वे आपत्तिग्रस्त जान पड़ते थे उनके सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे और शरीर अत्यंत दुर्बल था तेतम् तम दृष्टवा महात्मा उपगम्य भग्नो साहत्माण ब्राह्मणम पर्यवर उन महात्मा ब्राह्मण को देखकर वे सभी कुमार उनके पास गए और उन्हें घेरकर खड़े हो गए उनका उत्साह भंग हो गया था कोई काम करने की इच्छा नहीं होती थी मन में भारी निराशा भर गई थी अथ द्रोण कुमार आता दृष्टवा कृत्यवतस्तद्यम अभ्य भावी तदनंतर पराक्रमी द्रोण यह देखकर कि इन कुमारों का अभिष्ट कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ये उसी प्रयोजन से मेरे पास आए हैं उस समय मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े कौशल से बोले अहो वो दिग्बल छात्रम धिकेताम वहाताम भरत जा था ये धिग छत ओहो तुम लोगों के क्षत्रिय बल को धिक्कार है और तुम लोगों की इस अस्त्र विद्या विषय निपुणता को भी धिक्कार है क्योंकि तुम लोग भरत वंश में जन्म लेकर भी कुएं में गिरी हुई गुल्ली को नहीं निकाल पाते विटाम चमुद्रिका च में तदपिम उद्धरे यम शीकाजनम मे प्रदीयता देखो मैं तुम्हारी गुल्ले और अपने इस अंगूठी दोनों को शीखों से निकाल सकता हूँ तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो एवं मुक्त कुमार सांगूल वेष्टनम कूपे निरोदके तस्पातरिंदम उन कुमारों से योग कहकर शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोण ने उस निर्जन कुएं में अपनी अंगूठी डाल दी ततो ब्रवीत तदा द्रोणम कुंती पुत्रो युधिष्ठिर उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने द्रोण से कहा युधिष्ठिर कृपया अनुमते ब्रह्मण भिषा शाश्वतिहस्य भरता ब्रह्मण आप कृपाचार्य की अनुमति ले सदा यहीं रहकर भिक्षा प्राप्त करें उनके योग कहने पर द्रोण ने हँसकर उन भरतवंशी राजकुमारों से कहा द्रोण उवाच ऐसा मुष्टि ऋषि मैं अस्त्र ऋणाभिमंत्र था द्रोण बोले ये मुठ्ठी भर सीखे हैं जिन्हें मैंने अस्त्र मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया है अस्यावि निरीक्ष न से कया भीताम ताम शिका तथान तुम लोग इसका बल देखो जो दूसरे में नहीं है मैं पहले एक शीख से उस गुल्ली को दूंगा, फिर दूसरी सीख से उस पहली सीख को बांधूंगा इसी प्रकार दूसरी को तीसरी से बीधते हुए अनेक सीखों का संयोग होने पर मुझे गुल्ली मिल जाएगी वह समाचार ततो यथोक्तम द्रोणे नतसर्व कृतमजसा वैश्वान जी कहते हैं जनमेजय तदनंतर द्रोण ने जैसा कहा था वह सब कुछ अनायास ही कर दिखाया तदपेक्ष कुमार विस्मोत्फुल्लोचना आश्चर्यत मचो ब्रुव यह अद्भुत कार्य देखकर उन कुमारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे इसे अत्यंत आश्चर्य मान कर वे इस कुमार वे इस कुमार प्रकार बोले कुमार उच हो मुद्र काम अभिभिप्रष है शीघ्र में ताम समुदर कुमारों ने कहा ब्रह्मा से अब आप शीघ्र ही इस अंगूठी को भी निकाल दीजिए वैशंपावाच तत शरम धनुर्द्रोड़ो महायसा शरण विध्वा मुद्रा सा ऊर्धवाह प्रभु स सरम सय कुदूलिवेटनम ददराम अविस्मितः मुद्र का मुद्रताम दृष्टवा तमाहुष्ते कुमार का जी कहते हैं तब महायशस्वी द्रोण ने धनुष बाढ़ लेकर बाण से उस अंगूठी को बीघ दिया और उसे ऊपर निकाल लिया शक्तिशाली द्रोण ने इस प्रकार कुएं से बाण सहित अंगूठी निकालकर उन आश्चर्यचकित कुमारों के हाथ में दे दी किंतु वे स्वयं तनिक भी विस्मृत नहीं हुए उस अंगूठी को कुएं से निकली हुई निकाली हुई देखकर उन कुमारों ने द्रोण से कहा कुमार अभिवाद या महे ब्रह्मण न सुविद्य थे कोशिकाश्या मोवय किम करवा कुमार बोले ब्रह्मण हम आपको प्रणाम करते हैं यह अद्भुत अस्त्र कौशल दूसरे किसी में नहीं है आप कौन हैं किसके पुत्र हैं यह हम जानना चाहते हैं बताइए हम लोग आपकी क्या सेवा करें वे संपाहन वाच एवं मुक्तस्ततो द्रोण प्रतिवाच कुमारकान वे सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय है। कुमारों के इस प्रकार पूछने पर द्रोण ने उनसे कहा द्रोणवाच आ चक्षम चीमा भिसमाय रूपेण चुणेश माम सा एव सु महातेज प्रतम प्रतिपत्ते द्रोण बोले तुम सब लोग भीष्मजी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो वे महातेजस्वी भीष्मजी ही मुझे इस समय पहचान सकते हैं वह सम्पाणवाच तथे तुचम्वाच भीष्म कुमार का ब्राह्मण से बचस तथ्यम कर्म तथा विधम भीषम श्रुआ कुमाराणाम द्रोणम तम प्रत्यनत वह संपाण जी कहते हैं बहुत अच्छा कह कर, कर वे कुमार भीष्म जी के पास गए और ब्राह्मण की सच्ची बातों तथा उनके उस अद्भुत पराक्रम को भी उन्होंने भीष्म जी से कह सुनाया कुमारों की बातें सुनकर भीष्म जी समझ गए कि ये आचार्य द्रोण हैं युक्त सहे गुरुरी अचिंत्य सुसंस्कृत परिप्रक्ष पिपपक्ष निपुण भी श्रभता हेतु मागमरे तच्च द्रोणस नवेदयत फिर यह सोचकर कि ही इन कुमारों को उपयुक्त गुरु हो सकते हैं भीष्म जी स्वयं ही आकर उन्हें सत्कार पूर्वक घर ले गए वहाँ श्रेष्ठ भिष्म ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ द्रोणाचार्य से उनके आगमन का कारण पूछा और द्रोण ने वह सब कारण इस प्रकार निवेदन किया द्रोण वाच महर्षे अग्निवेश सकाशम अहमअ्युतम अस्त्रार्थम अगम पूर्व धनुर्वेदे क्षया द्रोणाचार्य ने कहा अपनी प्रतिज्ञा से कभी चित्त न होने वाले भीष्मी पहले की बात है मैं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा तथा धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि अग्निवेश के समीप गया था ब्रह्मचारी विनीतात्मा जटिलो बहुलाह अवसम सच त गुरु शुश्रूषणे रत वहाँ मैं मिनी हृदय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिर पर जटा धारण किए बहुत वर्षों तक रहा गुरु की सेवा में निरंतर संलग्न रहकर मैंने दीर्घ काल तक उनके आश्रम में निवास किया पांचालो राजपुत्रस् यज्ञ से नो महाबल हे तो न्यवसत तस्म देव गुरु प्रभु उन दिनों पांचाल राजकुमार महाबली यज्ञसेन ध्रुपद भी जो बड़े शक्तिशाली थे धनुर्वेद की शिक्षा पाने के लिए उन्हीं गुरुदेव अग्निवेश के समीप रहते थे समय त्र सखाचा से उपकार प्रिय मे तेनाह संगम्य वर्तयन सुचिर प्रभु वे उस गुरुकुल में मेरे बड़े ही उपकारी और प्रिय मित्र थे प्रभु उनके साथ मिलजुल कर मैं बहुत दिनों तक आश्रम में रहा बाल्यात प्रभृति कौरव्य महा ध्यन मेवन सखा सदा तत्र प्रियवादे प्रियंकर बचपन में ही हम दोनों का अध्ययन साथ साथ चलता था ध्रुपद वहाँ मेरे घनिष्ठ मित्र थे वे सदा मुझसे प्रिय वचन बोलते और मेरा प्रिय कार्य करते थे अबेदे तमाम भीष्म प्रियवर्धनम अहम् प्रियतम पुत्र पृथुर महात्मनः महात्मन भीष्मी वे एक दिन मुझसे मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाली यह बात बोले द्रोण मैं अपने महात्मा पिता का अत्यंत प्रिय पुत्र हूँ अभीसेक्षति मामराज्य सामंचा यहां तदोग्यम भविताखे सत्यन ते शपे मम भोगाश्च तीन कृतास्त्र पूजितो बब्राज तात जब पांचाल नरेश मुझे राज्य पर अभिषिक्त करेंगे उस समय मेरा राज्य तुम्हारे उपभोग में आएगा सखे मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ मेरे भोग वैभव और सुख सब तुम्हारे अधीन होंगे यो कहकर वे अस्त्र विद्या में निपुण हो मुझसे सम्मानित होकर अपने देश को लौट गए तत्व्यमहम नित्य मनसाधार्य सदाम सोहम पितृ नियोगे न पुत्रोस्वी उनके उस समय कही हुई इस बात को मैं अपने मन में सदा याद रखता था कुछ दिनों के बाद पितरों की प्रेरणा से मैंने पुत्र प्राप्ति के लोभ से परम बुद्धिमती महान व्रत का पालन करने वाली अग्निहोत्र सत्र तथा सम के पालन में मेरे साथ सदा संलग्न रहने वाली शरद्वान की पुत्री यशस्विनी कृपी से जिसके केस बहुत बड़े नहीं थे विवाह किया अलभद गौतमी पुत्रम अस्वस्था नमो भीमविक्रम विक्रम करमाणम आदित्य समतम उस गौतमी कृपी ने मुझसे मेरे औरपुत्र अस्वस्था को प्राप्त किया जो सूर्य के समान तेजस्वी तथा भयंकर पराक्रम एवं पुरुषार्थ करने वाला है पुत्रेण भरद्वाजो मया यो क्षीरम पिबो दृष्ट्वा धनिस्त पुत्र कामारुद्दाल ते संहयद उस पुत्र से मुझे उतने ही प्रसन्नता हुई जितनी मुझसे मेरे पिता भरद्वाज को हुई थी एक दिन की बात है गोधन के धनी ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे उन्हें देखकर मेरा छोटा बच्चा अस्वस्थामा भी बाल स्वभाव के कारण दूध पीने के लिए मचल उठा और रोने लगा इससे मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा गया मुझे दिशाओं के पहचानने में भी संशय होने लगा न स्नातको बसी देत वर्तमान स्वर्मसुति संचित्य मन सा तम देश बवुशो भ्रमन विशुद्ध मेक्षन गांगेयधरमोपेत प्रतिग्रह अंताद्रम्य नादगछ मनि मन शोचा यदि मैं किसी काम कम गाय वाले ब्राह्मण से गाय मांगता हूँ तो कहीं ऐसा न हो कि वह अपने अग्निहोत्र आदि कर्मों में लगा हुआ स्नातक गोदुग्ध के बिना कष्ट में पड़ जाए अतः जिसके पास बहुत सी गौवें हो उसी से धर्मानुकूल विशुद्ध दान लेने की इच्छा रखकर मैंने उस देश में कई बार भ्रमण किया गंगानंदन एक देश से दूसरे देश में घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली कोई गाय न मिल सकी अथ पिषोदक लोभयती कुरसम बाल क्षीर पीत माया तोत्थाथरभ्यशिष्टो बाल्यामोता त्यमानन तो बाले पिवृत सुत हाता संा कस्मल त्र मे भवत द्रोड़म धिघ तुम धनिनम योधनम नाधिघति मैं लौट कर आया तो देखता हूँ कि छोटे छोटे बालक आटे के पानी से अस्वस्थामा को ललचा रहे हैं और वह अज्ञान मोहित बालक उस आटे के जल को ही पीकर मारे हर्ष के फूला नहीं समाता तथा यह कहता हुआ उठकर नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया कुरुनंदन बालकों से घिरे हुए अपने पुत्र को इस प्रकार नाचते और उसकी हंसी उड़ाई जाती देख मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ उस समय कुछ लोग इस प्रकार कह रहे थे इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है जो धन का उपार्जन नहीं करता पिष्टोदक सुीर तृष्णया नृत्य तिस् मुदाविष्ट क्षीरम पीतम्युत एते संभाषता वाचम श्रुत्वा मे बुद्धिच्यवत आत्मा चात्म गर्हन मन मेंद चिंतम अब चाहम पुरा विप्रैवर्जि तो गर्शे तो परोपसेवाम पापीष्ठा नच चुिया धने धने जिसका बेटा दूध की लालसा से आटा मिला हुआ जल पीकर आनंदमग्न हो यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने भी दूध पी लिया इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न रह सकी मैं स्वयं ही अपने आप की निंदा करना करता हुआ मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया मैं धनाभाव के कारण निन्दित होकर उपवास भले ही कर लूंगा परंतु धन के लोभ से दूसरों की सेवा जो अत्यंत पापपूर्ण कर्म है कदापि कर नहीं कर सकता इति पूर्व स्नेदारौम गीस्म जी ऐसा निश्चय करके मैं अपने प्रिय पुत्र और पत्नी को साथ लेकर पहले के स्नेह और अनुराग के कारण राजा द्रुपद के यहाँ गया अभिषिकत वह कृतार्थो स्मृत चिंतन प्रियम सखाय सुख्रे तो राज्य मैंने सुन रखा था कि द्रुपद का राज्याभिषेक हो चुका है अतः मैं मन ही मन अपने को कितार्थ मानने लगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्रिय सखा के समीप गया संस्मरन संगम च वचनम चंत ध्रुपमारगम्य सखी पूर्व प्रभो अभ्रुवम पुरुष व्याघ्र सखाएँ विधि मिथ्ती उपस्थितस्तो ध्रुप सखी वज्ज्चास्मी संगत उस समय मुझे द्रुपद की मैत्री और उनकी कही हुई पूर्वोक्त बातों का बारंबार स्मरण हुआ था तदनंतर अपने पहले के सखा द्रुपद के पास पहुंचकर मैंने कहा नरश्रेष्ठ मुझ अपने मित्र को पहचानो तो सही प्रभो मैं द्रुपद के पास पहुंचने पर उनसे मित्र की ही भांति मिला निराकार सम्रवीर अकते य तव प्रज्ञा ब्रह्मण्णा सामंजसा परंतु द्रुप ने मुझे नीच मनुष्य के समान समझकर उपहास करते हुए इस प्रकार कहा ब्राह्मण तुम्हारी बुद्धि अत्यंत असंगत एवं अशुद्ध है यदा थम तम प्रसम स खाते हमते दिवज संगता काले न पिजीत तभी तो तुम मुझसे यह कहने की श्रेष्ठता कर रहे हो कि राजन मैं तुम्हारा सखा हूँ समय के अनुसार मनुष्य जो जो बूढ़ा होता जाता है त्यों तेो त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है सौहृदम में त्वे आशाचेत पूर्वम सामर्थ बंधनम ना स्रोत्रिय स्रोत्रिय ना रथी रथ न सखा पहले तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी उस समय हम दोनों की शक्ति समान थी किंतु अब वैसी बात नहीं है जो श्रोत नहीं है वह श्रोत वेदवेत्ता का जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता साम्यादि सख्यम भवती वैसामोपद्यते न सक्ष्यम अजरम लोके वेद्य जा तु सब बातों में समानता होने से ही मित्रता होती है विषमता होने पर मैत्री का होना असंभव है फिर लोक में कभी किसी की मैत्री नजर अमर नहीं हो अजर अमर नहीं होती काल हो वैनम विहरती क्रोध हो वैनम हरत्युतम नैब जीर्णम उपास भवत्म भवत्ति कृति समय एक मित्र को दूसरे से विलख कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री की उपासना भरोसा न करो हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे इस भाव को हृदय से निकाल दो आशीष सख्यम दिज श्रेष्ठ त्वया मेथ निबंधनम नाढ़ न सूर से सखा राग्या क्लिव सखी पूर्व किमैश्यते नी ज्यादीर्णावूतरिश्वेन्ख्यम भवती मंदत्मन से ही नएदनच्युत न्रोत्रियोत्रिय ना नारथीरथिन सखा न राजा पार्थिवश्या सखी पूर्व किम से अहम तया नजाना भी राजविधम घता श्रेष्ठ तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी सच्ची बात तो यह है कि दरिद्र मनुष्य धर्मान का मूर्ख विद्वान का और कायर सूरवीर का सखा नहीं हो सकता अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो मंदमते बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता हो सकती है जो स्रोत्री नहीं है वह स्रोत्री का जो रथी नहीं है वह रथी का तथा जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता फिर तुम मुझे जीर्ण मित्रता का स्मरण क्यों दिलाते हो मैंने अपने राज्य के लिए तुमसे कोई प्रतिज्ञा की थी इसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है एक रात्रे ब्रह्मण कामम दास्यामी भोजनम एव उत तुम तेना ब्रह्मण तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें एक रात के लिए अच्छी तरह भोजन दे सकता हूँ राजा द्रुपद के योग कहने पर मैं पत्नी और पुत्र के साथ वहां से चल दिया ताम प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा या कर्ता रम्यतिरा द्रुपदे नुक्तो हम मन्नुना भी परिप्लुत चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी जिसे शीघ्र पूर्ण करूंगा। द्रुपद के द्वारा जो इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण वचन मेरे प्रति कहा गया है उसके कारण मैं क्षोभ से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ अभ्यागछषिष्य गुणान्वते तथम भगवत काम संवर्धय आगत इदमु रम्यम ब्रोह किं करवाणीते मैं गुणवान शिष्यों के द्वारा अपने अभीष्ट के सिद्धि चाहता हुआ आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पंचाल देश से कुरु राज्य के भीतर इस रमणी हस्तिनापुर नगर में आया हूँ बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं वह सम्पान वाच एवं मुक्त सदा भी भार्वाजम अभाषत कहते हैं द्रोणाचार्य के योग कहने पर भिष्म ने उनसे कहा भीष्मेतापम साध्वस्त्र प्रतिपादय भुंक्ष भोगान भृषम प्रीत पद्यमान कुरु कीष्म बोले विप्रवर अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शास्त्र शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिए कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए कुरुना राज्य चेदम सराष्ट्रकेव परम ओ राजा सर्वे क कौरवों के पास जो धन राज्य वैभव तथा राष्ट्र है उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं समस्त कौरव आपके अधीन हैं प्रार्थित चिंतता दिष्टा प्राप्त से महान पेट उग्रह ब्रह्मण आपने जो मांग की है उसे पूर्ण हुई समझिए ब्रह्म आप आए यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है आपने यहाँ पधारकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है एति श्री महाभारते आदि परमड़ि सम्भव परमड़ि भीषम द्रोण समागम ती संधिक शमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म द्रोण समागम विषयक एक सौ तीसवां अध्याय पूरा हुआ